देवी भागवत तीसरा स्क इस प्रकार मनोरमा के कहने पर तेजस्वी मणिवर भरद्वाजी राजा युद्धाजीत के पास गए और उससे बोले राजन तुम इच्छा अनुसार अपने नगर को लौट जाओ युद्धाजीत बोला उत्तम स्वभाव वाले मणिवर तुम हट न करके मनोरमा को अपने आश्रम से निकाल दो मैं मनोरमा को छोड़कर नहीं जा सकता यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं फिर उसे बलपूर्वक छीन ले जाऊंगा। ऋषि ने कहा जैसे प्राचीन समय में विश्वामित्र मुनिवर वशिष्ठ की धेनु को बलपूर्वक ले जाने को तैयार हुए थे वैसे ही यदि तुम में शक्ति हो तो बलपूर्वक मेरे आश्रम से मनोरमा को ले जाओ व्यास जी कहते हैं मुनिवर भरद्वाज जी की यह बात सुनकर राजा युद्धाजीत ने अपने वृद्ध मंत्री को बुलाया और बड़ी सावधानी के साथ उससे पूछा सुब्रत तुम्हारी बुद्धि बड़ी विलक्षण है बताओ अब इस अवसर पर मुझे क्या करना चाहिए क्या मीठे वचन बोलने वाली पुत्रवती उस सुंदरी मनोरमा को बलपूर्वक खेन लूँ क्योंकि सब प्रकार से कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुष को चाहिए कि एक छोटे से शत्रु की भी उपेक्षा न करे समय पाकर वह छोटा शत्रु भी राजमा रोग की भांति बढ़कर मृत्यु का साधन बन सकता है यहाँ न कोई सेना है और न योद्धा ही जो मुझे रोक सके अतः तो यहाँ मैं अपने दौहित्र के शत्रु उस सुदर्शन को पकड़कर आसानी से मार डालूंगा और यदि मैं पल पूर्वक इस प्रयत्न में सफल हो जाता हूँ तो उसका राज्य निष्कंटक हो सकता है यह निश्चय है कि सुदर्शन के मर जाने पर मेरा दौहित्र निर्भय हो जाएगा प्रधानमंत्री ने कहा राजन सहसा कोई काम नहीं करना चाहिए आपने भारद्वाज मुनि की बात सुनी है ना उन्होंने विश्वामित्र का उदाहरण सामने रखा है यह बहुत पुरानी कथा है गाधीनंदन श्रीमान विश्वामित्र एक प्रसिद्ध नरेश हो चुके हैं एक समय की बात है वे महाराज घूमते हुए वशिष्ठ मुनि के आश्रम पर पहुंच गए उन प्रतापी नरेश ने मुनि को प्रणाम किया मुन एक आसन आगे बढ़ा दिया और राजा विश्वामित्र उस पर बैठ गए इसके बाद महात्मा वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को भोजन के लिए बुलाया गाधीनंदन महायशस्वी में नरेश अकेले नहीं थे उनके साथ बड़ी सेना भी थी नंदनी की कृपा से खाने पीने की सभी वस्तुएं वहां उपस्थित हो गई राजा और उनके सैनिकों ने इच्छानुसार भोजन किया अब राजा विश्वामित्र नंदनी के उस प्रभाव से अपरिचित न रहे अतः वे मुनिम वैशिष्ठ से उस नंदिनी को मांगने लगे विश्वामित्र ने कहा उन्हें आप बड़े तपस्वी हैं आपसे मेरी प्रार्थना है यह नंदनी गौ मुझे दे देने की कृपा करें मैं इसके बदले में बड़े थनों वाली एक हज़ार गौवें आपको देता हूं। वशिष्ठ जी बोले राजन यह गौ होम के लिए भविष्य प्रदान करती है अतः मैं किसी प्रकार इसको दे नहीं सकता तुम्हारी हजार गौवें तुम्हारे ही पास रहे विश्वामित्र ने कहा साधु आपकी इच्छा के अनुसार दस अथवा एक लाख गौवें देने को मैं तैयार हूँ किंतु तो आप मुझे नंदिनी अवश्य दे दीजिए नहीं तो फिर मैं बलपूर्वक छीन लूंगा वशिष्ठ जी बोले राजन तुम्हारी जैसी इच्छा उसे बलपूर्वक पूरा कर लो परंतु मैं अपनी रुचि से तो इस नंदनी गौ को अपने आश्रम से तुम्हारे यहाँ नहीं भेज सकता